हे भगवान अब ये एक जागृत का विवेक ही है है ना आप जागृत पुरुष नहीं हैं आप जागृत अवस्था के दृष्टा जो आप कुंभ के मेले में दर्शन करते हैं जो आप सत्संग में बैठे हैं वो आप कौन है क्यों वो आप जागृत पुरुष हैं है, है ना और प्रकृति और प्रकृति विशिष्ट और प्रकृति का अधिष्ठान सबकी कल्पना करने वाला है ना सबका दृष्टा जो अधिष्ठान चेतन है ना वो आप है आप जागृत पुरुष नहीं जागृत के एक आदमी नहीं है आप सारी जागृत अवस्था के दृष्टा ब्रह्म चैतन्य है ये अवस्था का विवेक है बोला तो एक बात मैं बता देता हूं जो लोग केवल किताब पढ़ के वेदांति हो जाते हैं ना पोथी जो देखो संतों की शरण में जा के बैठना और वेदांत सीखना वो अभिमान का निवारण करके तब वेदांत प्रवेश करता है सत्संग में और पोथी पढ़ के वेदांत पढ़ने से अभिमान की पुष्टि होकर वेदांत आता है इसी से काशी में 500 सौ वेदांताचार्य अगर मिलेंगे ना नारायण वेदांत की परीक्षा देने वाले वेदांताचार्य का जिनको किताब है है ना उनमें से सौ में निन्यानवे नहीं सौ में सौ वेदांताचार्य है ना अरे नारायण बोला अच्छा कहते हैं शर्मा जी की थोड़ी तो थो रियायत कर दो है ना अच्छा हजार में एक है ना कई हजार नहीं लाख मनुष्याणाम शास्त्र कश्चित जतती सिद्ध है यतताम अभी सिद्धा नाम कश्चिन मे तत्वता महात्माओं के पास बैठकर के श्रवण करना दूसरी चीज है मनन निधि दूसरी चीज है और किताब में से वेदांत पढ़ के पंडित बन जाना दूसरी चीज है हो है ना अरे कन्याकुमारी से लेके बद्रीनाथ तक नारायण और द्वारका से लेकर है ना पूरी तक ये मथुरा ये काशी ये हरद्वार ये ऋषिकेश ये जंगल ये गंगा जी है ना हम लोगों ने कोई घाटी छोड़ी थोड़ी है अगर पोथी में से मिल जाता है नारायण ना तो पोथी को घोल के पी लेते हो अच्छा तो अब ये प्रसंग आ रहा कि ये जो द्वैत है कि जैसे सपने में मन जगे तब सपना दिखता है ऐसे जागृत में मन जगे तब जागृत दिखती है बिना मन के सृष्टि मिलती नहीं तब ये प्रश्न आया कि आओ मन को समेट लें और सृष्टि गायब बोले नहीं नहीं मन फिर फैलेगा तो फिर सृष्टि निकलेगी वो तो जाले समेट लिया तो जाल छोटी हो गई और बढ़ा दिया तो जाल बड़ी हो गई है? केवल मन के निरोध से परमार्थ दर्शन नहीं होता है अच्छा अब ये प्रसंग फिर बात को कल से स्वप्ने स्वन संशय अतया भाषा जागुरन संशय मनोदृश्यदंत यम नहि द्वैत नोपलते आत्मसोधन न संकल्पये यदा अमनस्ता्याद्रहल्पकेन्नम प्रचक्षते ब्रह्म ज्ञमज निजेनाजु और भासम मन स्वप्न संशय संदेह नहीं करना बिल्कुल सच्ची बात है स्वप्न तो में जो हाथी दिखता है वो दिखने वाला हाथी और देखने वाली आंख ग्राह्य और ग्राहक ग्राह्य कौन हाथी सपने में और ग्राहक कौन का उसको देखने वाली आंख आंख वाला आदमी ये दोनों मन ही है विज्ञान के सिवाय न मन में हाथी है न आंख है वो तो मन का ही हिलना है जैसे पर्दे पर प्रकाश का हिलना ही सिनेमा की आकृति है वैसे ही ये मन का हिलना नहीं आंख भी है और हाथी भी है और जैसे स्वप्न में है उसी प्रकार जागरूक में है अपना मन ही शरीरधारी अहम प्रत्यय का अर्थ होकर और वही अन्य रूप से इदम प्रत्यय का अर्थ होकर अपना मन ही भास रहा है अहम और इदम दोनों प्रत्येक अतिरिक्त न स्वप्न कुछ है न जागृत कुछ है एक परमार्थ सत विज्ञान मात्र ही दोनों अवस्था में विद्यमान है कोई विशेष नहीं है न दोनों में कोई दो कारण है न दो करण है न दो प्रकार के दृश्य हैं <स्थाँगा> इस बात को समझाते हैं अन्वय व्यतिरेक के द्वारा अन्वय व्यतिरेक ऐसा होता है तत्सत्व तत्सत्व माटी होवे तब घड़ा होवे और माटी न होवे तो घड़ा न होवे तदसत्व तद सत्व तत्सत्वे तत्सत्व इसका अर्थ क्या निकला माटी होवे तब घड़ा होवे और माटी न होवे तो घड़ा न होवे इसका अर्थ हुआ कि माटी से अतिरिक्त घड़ा नहीं है तो मन होवे तब दुनिया होवे और मन सो जाए तो दुनिया न भासे अन्वय माने मिट्टी के होने पर घड़ा का होना मन के होने पर दुनिया का होना और व्यतिरेक माने मन के मिट्टी के न होने पर घड़ा का न होना मन के न होने पर दुनिया का न होना तो इस अन्वय और व्यतिरेक की युक्ति से ये बात सिद्ध तो हुई कि ये मन ही सारी खलक सारी दुनिया सारे प्रपंच का बखेड़ा खड़ा करता है और मन मिट जाता है तो सारे बखेड़े खड़े हो जाते हैं आज सवेरे एक सूक्त का अर्थ लिखवा रहे हैं और ऋग्वेद का कोई सूक्त था। तो उसमें श्रद्धा शब्द का प्रयोग आया हो तो ऐसा लिखा था कि देवता लोग उग्र असुरों पर श्रद्धा करते हैं सूक्त में ये बात लिखे थे देवताओं उग्र असुरों पर श्रद्धा करते हैं। सायणाचार्य ने टीका में लिखा कि ये इमें अवश्यम हंतव्या श्रद्धां चक्र है कहीं इनको जरूर मार डालना चाहिए ऐसी श्रद्धा करते थे अब देखो आपको इसका विज्ञान बताता हूं तो श्रद्धा सुप्त है पांच मंत्रों का श्रद्धा प्रातर हवाम हे तो बोले ये क्या बात भाई तो देखो ये बात है जैसे किसी पर हम ये श्रद्धा करते हैं कि ये बहुत बड़े शक्तिशाली हैं और ये हमारी भलाई कर सकते हैं हमारा हित कर सकते हैं तो उनमें महत्व तो बुद्धि थी ना तो ये हमारी कर सकते हैं ऐसी उनके ऊपर अपने से बड़ा माना कि नहीं ऐसे ही जब हम किसी पर ये ख्याल करते हैं कि ये हमको दुख दे सकते हैं ना अगर ये जिंदा रहेंगे तो मैं जी नहीं सकता बोला इसमें भी परोक्षता है श्रद्धा परोक्ष पर ही होती है अपरोक्ष पर श्रद्धा नहीं होती यहां आप लोग बैठे हैं ये हमारी श्रद्धा नहीं है ये तो हमारा प्रत्यक्ष है परंतु आप लोग महात्मा हैं ये मेरी श्रद्धा है बोला क्योंकि महात्मापन प्रत्यक्ष नहीं है महात्मापन तो है हृदय आकुति है तो तो जो चीज नहीं दिखती है ना उसको मानना श्रद्धा है तो जैसे हम ये विश्वास करते हैं कि हमको हमारा रिश्तेदार सुख देगा विश्वास करते हैं बाद में भले धोखा दे जाए श्रद्धा ही तो करते है ना वैसे ये हमको दुख देगा ये जो कल्पना है अपने चित्त में नारायण परोक्ष की कल्पना कभी कभी ऐसा मौका आता है हो कि जिनको हम शत्रु समझते हैं ना वो अपना बड़ा हथ भला करते हैं उनसे बहुत भला उनसे बहुत भला होता है कभी कभी ऐसा होता है ये तो अपने मन का ही खेल है कि किसी को शत्रु समझे और किसी को मित्र समझें किसी को दुख देने वाला समझे किसी को सुख देने वाला समझे, परंतु महत्व बुद्धि तो दूसरे में गई ना तो जब महत्व बुद्धि दूसरे में जाती है तब दुख देने वाला हुआ तो द्वेष होता है और सुख देने वाला हुआ तो राग होता है गुण वाले से राग होता है और दोष वाले से द्वेष होता है और गुण और दोष की कल्पना ही तब होती है जब मनी राम जागृत रहते हैं ये देखो श्रीमद भागवत में क्या बढ़िया समझाया इस बात को पुंसो युक्तस्य नानार्थो भ्रम स गुण दोष भाग कर्मा कर्म विकर्मेती गुण दोषधियो भिदा गौड़ पादाचार्य जो हैं ये सुखदेव जी महाराज के शिष्य हैं संप्रदाय परंपरा सारा शांकर संप्रदाय इस बात को मानता है कि श्री गौड़ पादाचार्य जी महाराज बंगाल से चल के दक्षिण देश में गए वहां सुखदेव गुफा में सुखदेव जी का दर्शन हुआ और उन्होंने अनुग्रह किया गौड़ पादाचार्य बल अवधूत सुखदेव है ये गुरु परंपरा में ऐसा उल्लेख मिलता है ये श्री सुखदेव जी के द्वारा अनुग्रहित हैं गौड़ ज्ञान दिया उन्होंने जैसे धनी दूसरे को धन दे सकता है है ना जैसे कर्मठ किसी को कर्म में लगा सकता है जैसे श्रद्धालु दूसरे को भी श्रद्धालु बना सकता है वैसे ज्ञानी पुरुष दूसरे के ऊपर भी ज्ञान का अनुग्रह कर सकता है तो श्री सुखदेव जी महाराज क्या बोलते हैं अयुक्त से जो पुरुष अयुक्त है उसको नानार्थ का धान होता है अजुक्त है माने मन जिसका अपने घर में बैठा हुआ नहीं है अपना घर अपना हृदय है बोला अपनी आत्मा है अपना अधिष्ठान है कल निरुक्त में असुर शब्द का अर्थ पड़ रहा था बोला तो निरुक्त में असुर शब्द ऐसे लिखा था कि जो अपने स्थान से निर्वासित हो उनका नाम असुर जिन चंचल वृत्ति होने के कारण अपने घर से निकल के दुनिया में इधर उधर जो भटक रहा हो सो असुर ऐसे लिखाता था हो इन इंद्रियों ने मन को अपने स्थान से जब प्रच्युत कर दिया ये मन हृदय में रहने की वस्तु है मन का घर कौन सा है दिल हृदय जो है यह मन का घर है इन इंद्रियों ने देवताओं ने ऐसे समझो देवताओं ने मन को हृदय से निकालकर बाहर विषय देश में फेंक दिया है ना असुक्षेप है असुधातु क्षेपण के अर्थ में है और उड़ान प्रत्यय हुआ तो असुर शब्द बना तो असुर शब्द का अर्थ हुआ कि अपने घर से निकाल करके फेंका हुआ अपने अधिष्ठान से बाहर फेंका हुआ विषय में है ना? अपने निवास स्थान हृदय से फेंका हुआ बाहर क यह कौन विषय देश में असुर विद्ध पापम बिद्ध पाप मन हा ये असुर है पापम बिद्ध जो मन है क यह असुर विद्ध जो मन है ये असुर हो गया तो कहां जाता है कि हमको वहां सुख मिलेगा चाट में सुख मिलेगा कपड़े में सुख मिलेगा कुर्सी पर सुख मिलेगा पैसे में सुख मिलेगा यही है ना उनसु अयुक्त जब मन चंचल हुआ ये ये ये अरे बाबा कभी तो बरमाला पहना दो है ना हाथ में बरमाला ही लेके जिंदगी भर घूमोगे है? कि किसको पहनावे क्या जिंदगी भर स्वयंवर में बीतेगा ये कि ये किए अयुक्त से पुनसाह जब मनुष्य का मन चंचल होता है तब उसको नाना अर्थ दिखते हैं नाना अर्थ का दो अर्थ है वो नाना अर्थ का भी दो एक तो अनेक इष्ट दिखना हमको ये भी चाहिए हमको ये भी चाहिए हमको ये भी चाहिए हमको ये भी चाहिए यह मनी का खेल है और नाना अर्थ का नाना अर्थ नाना तत्व अनेकता देखना फिर इसके बाद क्या होता है कि उस नाना दिखने वाली चीजों को गुण और दोष से युक्त मान लेते हैं तो जो उस चीज को गुण से युक्त मानते हैं उससे राग हो जाता है जिसको दोष से युक्त मानते हैं उससे द्वेष हो जाता है और चीज बिल्कुल एक देखो सपने में भी राग द्वेष हो जाता है सपने में भी दोष दुश्मन बन जाते हैं है वहां कुछ जैसे सपने में बन जाते हैं वैसे ही जागृत में बनते हैं बोला ये बात श्री उड़िया बाबाजी महाराज ने मन से तोड़ियो वेदांत की समझ तो बहुत थी, ना। थी संभूती संभूती है ना समझो अब से 30 बरस पहले ईसावास से उपनिषद का जो संभूति या संभूति है ना मंत्र इस पर मैंने लेख लिखा था शंकराचार्य भगवान का जो भाष्य है इस पर वही ठीक है और नई जितनी टीकाएं लिखी गई हैं वो सब ठीक नहीं है कल्याण में छपा था कोई कोई अब से 28 बरस पहले तो महात्माओं के पास जाता था सन 30 में जाता था 30 में जाता था पच्चीस में जाता था बाबा के पास जब आया तो उन्होंने बताया कि गुण दोष का जो खेद है ये मानसिक है ये नहीं समझना कि कोई बुरा है बुराई का अधिष्ठान बाहर नहीं है बुरा अच्छाई का अधिष्ठान बाहर नहीं है अपने हृदय में जैसे भाव से जैसी क्रिया से जैसे व्यक्ति से राग है वैसा कोई बाहर दिखता है तो उससे मैत्री हो जाती है राग हो जाता है और अपने मन में जिन क्रियाओं से जिन भावों से द्वेष है वैसा कोई बाहर दिखता है तो उससे द्वेष हो जाता है शत्रुता हो जाती है तो बाहर के गुण दोष नहीं होते हैं मन का राग द्वेश गुण और दोष की कल्पना निकालता है वसंती ही प्रेम निगणान वस्तुनी भारवी का ये श्लोक मैंने पढ़ा था बचपन में हो हम समझते हैं कि उस समय प्रथम खंड मध्यमा में किरात अर्जुनीय था और द्वितीय खंड मध्यमा में माघ था मार्ग काफी शिशुपाल तो ये तो किरातार्जुनीय का श्लोक है ना तो प्रथम खंड मध्यमा में सन छब्बीस सताइस में ये श्लोक मैंने पढ़ा था लेकिन पढ़ने पर कुछ समझ में आया रहा हो सो बात नहीं परीक्षा दी थी बोला परीक्षा दी थी बिल्कुल ध्यान नहीं था उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा बसंत ही प्रेम निगुणान वस्तु बस नहीं वस्तु में गुण नहीं होते प्रेम में गुण होते हैं जिसका जिससे प्रेम होता है उसको उसमें गुण मालूम पड़ता है गुण हैं, इसलिए नहीं मालूम पड़ते हैं प्रेम है इसलिए गुण मालूम पड़ते हैं दोष है इसलिए द्वेश नहीं होता है द्वेश हृदय में है इसलिए दोष मालूम पड़ते हैं पुंसो तो युक्त से नाना मन जब चंचल होता है तब नानात्व दिखता है और जब नानात्व दिखता है तब गुण दोष की कल्पना होती है यह गुण दोष की कल्पना भ्रम है और फिर गुणवान को पाने के लिए और दोषवान को छोड़ने के लिए कर्म अकर्म विकर्म का झगड़ा कर, कर्मा कर्म विकर्मेदी गुण दोषियों ये महाराज ये बात उन्होंने ऐसी तोड़ी ऐसी तोड़ी चित्त से कहीं जमने ही न दे अगर कहे कि अमुक आदमी निंदा करता है हैं? तो बोले मच्छर बुनभुना रहा है तुम समझते क्यों हो तुम्हारे मन में निंदा समझने का संस्कार है, है ना तुम निंदा की भाषा क्यों समझते हो ऐसा आदमी बोले तो उसका नाम गाली ऐसा आदमी बोले तो उसका नाम निंदा ये बात तुमने अपने मन में बैठाई है तुम उसकी जबान नहीं पकड़ सकते तुम अपना मन ठीक कर सकते हो और आज एक कदम इधर उधर न चलने दें एक कदम हो एक कदम कभी कैसे भी ओ आपने सुना होगा एक महात्मा ने ऐसा किया वो अपने शिष्यों में बैठ के प्रवचन कर रहे थे एक बुढ़िया आई और गाली देने लगे तो शिष्यों ने कहा महाराज आप को गाली देती है बोले ना बाबा किसी और को देती होगी तुम लोग सत्संग करो तो उसने नाम लेके गाली देना शुरू किया तो शिष्यों ने कहा महाराज आपको गाली दे रही है बोले बाबा इस नाम के हजार हैं है ना किसी को देती होगी हमको नहीं देती है तो बुढ़िया को आया गुस्सा वो पहुंच गई महात्मा के पास और सिर पकड़ लिया बोले तुम ही को दे रही है तो शिष्यों ने कहा महाराज देखो ये इतनी गुस्ताखी कर रही है हैं? बोले बाबा इसकी पहुंच अन्नमय कोष तक है ये अन्नमय को गाली दे रही है हमको नहीं दे रही है बोला दृष्टा हूँ साक्षी हूँ ये अन्नमय कोष को गाली दे रही है देखो ये एक आत्मा की बात है ना ये ब्रह्म प्रकाश जी महाराज ने आ, ब्रह्म प्रकाश जी महाराज ने सुनाया तो तो मनो दिल अब ये देखो हमारी जो दोस्त दुश्मन की दुनिया है वो कहां से निकली है राग द्वेष के संस्कार से संस्कृत मन से अच्छा अब कहो कि राग द्वेष की बात छोड़ दो लेकिन नानाद तो है ना ने? और ऊपर चलो ये महाकाली के छह रूप है वो तो महाकाली के ये तंत्र में ऐसा माना जाता है महाकाली के छह रूप बारह भी मानते हैं कोई कोई कोई कोई छह मानते हैं तो आपको गिना आ जाए इसको है ना ये महाकाली के छह रूप है। एक तो द्रव्य जो मिट्टी पानी आग हवा दिखते हैं ना ये देवी का रूप है और एक जो इसमें क्रिया होती दिखती है सो ये दो हुआ ना है ना और क्रिया के मूल में जो इच्छा होती है सो तीन है और इच्छा के मूल में जो विमर्श होता है नारायण ये क्रिया अच्छी और ये क्रिया बुरी तो द्रव्य शक्ति क्रिया शक्ति इच्छा शक्ति और विमर्श शक्ति बोला और स्फुरा प्रतीत हो रहा है सर और किसको प्रतीत हो रहा है अहम ये क्षे कौन है अहम अहम अहमिति विमर्शा है ना अहम ईदनता की प्रतीति देखो अहंता ईदंता की प्रतीति ईदता में अच्छाई बुराई का विमर्श संग्रह त्याग की इच्छा इच्छा के अनुसार क्रिया क्रिया के अनुसार द्रव्य महाकाली है अब अपने आप को ब्रह्म जानो तब क्या होगा है ना अपने आप को ब्रह्म जानो मनोदृश्य मदम द्वैतम ये सारा द्वई तो मनोदृश्य है तो संस्कृत भाषा की रीति ये है कि इसमें कोई बात प्रतिज्ञा मात्र से नहीं कही जाती कही ऐसा है अगर किसी ने कहा कि ऐसा है तो बोले देखो ऐसा है अगर हमको भी दिखता है और तुमको भी दिखता है तब तो तुम्हारे बोल के बताने की कोई जरूरत नहीं थी अरे भाई जो हमको नहीं दिखता है सो तो बताओ अगर तुम्हें बोलना हो तो कोई ऐसी बात बताओ जो हमको नहीं मालूम है और हमको मालूम है वही तुम बताते हो एक चीज काली है तो एक ने आके हमसे कहा काली है ना तो देखो हमारा समय उसने व्यक्त किया अपनी वाणी शक्ति का अपव्यय किया हमारे करण शक्ति का अपव्य किया और हमारा मन जिस काम में लगा हुआ था वहां से हटाया है ना कि नहीं व्यवहार के दृष्टि से देखो एक चीज दिख रही है हमको भी वैसी उसको भी वैसी एक ने एक गुलाब का फूल है अरे भाई गुलाब का फूल तो हम भी देखते हैं तुम भी देखते हो है ना तो उसने कहा ये मखमली गुलाब है महाराज है न ये मखमली गुलाब है गुलाब की बहुत सी किस्में होती हैं तब मालूम हुआ हां भाई इस गुलाब में कोई विशेषता है कोई बात तो बताओ क्या है ऐसे क्यों अपनी जबान खराब करते हो हमारा कान खराब करते हो प्रयोजन हो तो बोलो तो संस्कृत भाषा में रीति यह है कि कोई बात केवल प्रतिज्ञा मात्र से नहीं कही जाती कि ये ऐसी है तो इदम सर्वम द्वैतम मनहा प्रतिज्ञा ये सारा द्वैत मन है ऐसी प्रतिज्ञा है क्यों तो बोले तद भावे भावात तदभावे अभावात ये हेतु हुआ हो जब मन रहता है तब द्वैत मालूम पड़ता है और जब मन नहीं रहता है तब द्वैत मालूम नहीं पड़ता है ये क्या हुआ क्या ये हेतु हुआ कैसे इसमें दृष्टांत क्या है का इसमें दृष्टांत है मृदभावे घट भाव है मृद भावे घट भावा भाव अवध जैसे मिट्टी के होने न होने पर घड़े का होना और न होना होता है वैसी मन के होने न होने पर संसार का होना न होना होता है इसलिए मन जो है, है न मन से जुदा यह दुनिया नहीं है एक रमण महर्षि का श्लोक है शब्दादि रूपम भुवनम समस्तम ये संसार क्या है बोले शब्द स्पर्श रूप रस रसग्रंथ शब्दादि वृत्ति वृत्तिभाष्या पर यह शब्दादि की सत्ता कैसे मालूम पड़ती है का इंद्रियों की वृत्ति से कान त्वचा आख जी ना सत्येन्द्रियाणाम मनसो बसे सब पर इंद्रियां हैं ये कैसे मालूम पड़ता है बोले मन से और मनी सो जाए तो न आख का पता न कान का पता न ना नाक का पता न जीव का पता न शब्द का पता न स्पर्श का पता सुषुप्ति तो रोज होती है ना समाधि तो रोज होती है ये समाधि हम लोगों को ऐसा आप समझो कि एक तो गिनती की समाधि होती है भला गिनती की समाधि तो गिनती के तरीके अलग हैं। जागृत और स्वप्न की संधि में स्वप्न और सुसुप्ति की संधि में सुसुप्ति और जागृत की संधि में स्वप्न और सुसुप्ति की संधि में स्वप्न और जागृत की संधि में सुसुप्ति और स्वप्न की संधि में जागृत और स्वप्न की संधि में इतनी समाधि तो रोज होती है बोला अरे ये छोड़ो हम गिन के और बताते हैं आपको ये जो श्वास है ना श्वास बाहर से भीतर जाता है और भीतर से बाहर आता है प्राण है ना अच्छा अब ये बताओ आपकी भीतर श्वास सा, बाहर से भीतर जाती है तो थोड़ी रुक के निकलती है कि बिना रुके निकलती है है ना तो जितनी देर रुक जाती है ना वो समाधिकाल है वो फिर निकलती है अरे समाधि है, अच्छा एक बात आपके मन में एक स्त्री आई फिर एक दूसरी स्त्री आई एक पुरुष आया एक दूसरा पुरुष आया एक खड़ा है एक कपड़ा है एक मकान है तो तीनों के बीच में कुछ फोफर रहता है कि नहीं ये फोफर हमारे गंवारू भाषा का शब्द है ना हमारा गंवारूपन कभी कभी जाग जाता है बोला होफर तो, होफर माने अवकाश पोत बोला घटाकार वृत्ति शांत हुई और पटाकार वृत्ति का उदय नहीं हुआ इन दोनों के बीच में जो संधि काल है वहां आपकी मन की क्या दशा रहती है तो संसार कब मालूम पड़ता है भाई दुनिया कब मालूम पड़ती है ये पति कब मालूम पड़ता है पुत्र कब मालूम पड़ता है है ना? यदि ऐसी बात मानी जाए कि तीन अवस्था रोज होती है तो तीन अवस्था की पांच संधि तो होगी ना कम से कम है और इक्कीस हजार श्वास आती है तो उतनी ही संधि होगी ना उसकी बराबर बराबर जितना जितनी सांस उतनी संधि और जितनी वृत्तियां आपके मन में उठती हैं ना उन सब दो वृत्तियों के बीच में अवकाश तो रहता है ना समाधि माने क्या होता है कि जैसे रा म आप बोलते हैं ना एक बार मन में आया रा और दूसरी बार आया म तो रा और म के बीच में जो काल है है ना उसको लंबा कर दो थोड़ा बढ़ा दो समाधि हो जाएगी बारह मात्रा तक बढ़ने के बाद समाधि हो जाएगी रहती तो समाधि है पर बड़ी समाधि मानी जाएगी हो वो बारह मात्रा बढ़ा देने पर उसको छोटी समाधि नहीं बड़ी समाधि मानेंगे रा बोलते हैं और माँ बोलते हैं है ना अच्छा ओम बोल के मां को जरा लंबा खींचो और शक्ति क्षीण हो जाए कि अब आगे नहीं बढ़ता है माँ को लंबा करो ओम बोलते हुए है ना और बोलते बोलते शक्ति क्षीण हो जाए अब आगे नहीं बढ़ता है और फिर दूसरी बार सांस मत लो अभी थोड़ी देर दूसरा ओ शुरू मत करो है ना देखो वो माँ कार की नोक पर समाधि रहती है अब ये बात कहो कि हम सब किताब में पढ़ लेंगे है ना तो अपना भीतर नहीं पढ़ोगे तो किताब काम नहीं देगी भीतर की किताब पढ़ोगे तब काम आवेगा बोला समाधि तो इसका अर्थ यह है कि जब मन चंचल होवे तब दृश्य है और मन चंचल न होवे संधि में होवे सुशुक्ति में होवे, मूर्छा में होवे, समाधि में होवे, है ना? तब मन में कोई सृष्टि नहीं है तो मनसोष य बनी भावे द्वैतम नहीं वो उपलब्ध दे नारायण जिसकी तुम याद करते हो ना कि वो हमारा हो तो गया उसको तुम अपने से ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हो अरे वो तो तुम्हारे सुख के लिए था है ना? वो खो गया तो तुम तो हो तुम अपनी महत्ता को कैसे भूल जाते हो अपनी सत्ता को कैसे भूल जाते हो अपनी उपस्थिति को कैसे भूल जाते हो तुम mm. स्वयं प्रकाश प्रकाशक हो ये बात कैसे भूल जाते हो तुम परम प्रिय आनंद स्वरूप हो ये कैसे भूल जाते हो तुम्हारी सत्ता तुम्हारी सत्ता देश काल वस्तु से अक्षुण है कोई घिस नहीं सकता तुमको है ना लंबाई चौड़ाई से तुम फट नहीं सकते काल तुमको घिस नहीं सकता विकृत नहीं बना जंग नहीं लगा सकता तुम्हारे अंदर काल है ना वस्तुएं तुमको ढाक नहीं सकती ऐसे तो है और ये मनी राव मनसो यमनी भावे द्वैतम नैवो वो ती है कि तुमने अभ्यास ही वस्तु दर्शन का किया अभ्यास माने संस्कृत भाषा में आप जानते हैं ना आ, हम अभ्यास माने होता है आ, हमको पहले देखो मोकलपुर के बाबा ने यह अर्थ बताया बोला अभ्यास माने नहीं अब हम लोग तो गांव की बात जानते हैं दुहराना दोहराने का नाम अभ्यास करो ये जैसे भू धातु है ना भू धातु तो जब लिट लकार में बहूब रूप बनता है बहूब भू भू तो अभ्यास वहां बोलते हैं अभ्यास चक् और अभ्यास माने दुहराना तो ये दुनिया को हमने अपने मन में दोहराया है ये हमारा दोस्त ये हमारा दुश्मन है ना अरे पैसे के बिना कैसे जिएंगे ये दीनता का अभ्यास हमने किया है ना ये दैनिक का अभ्यास है हो है ये नहीं होगा तो हमको सुख कौन देगा ये नहीं होगा तो हमारा दुख कौन देगा हमें दुख कौन देगा है ना नारायण ये हमने अपने मन को दोहरा दोहरा के है ना आटे की तरह ये लो ये मारो ये मारो ये मारो तो बोले इसी से महात्मा लोग कहते हैं कि विवेक अभ्यास और वैराग्य आप देखो मन मन को अमन बनाने के लिए अमन शब्द जो है वो उर्दू में भी बहुत बढ़िया है वो अमन माने शांति आ, वो, वो जब पहले युद्ध हुआ था ना एक बार हम लोग बच्चे थे तो अंग्रेज लोग अमन सभा करते थे अमन सभा तो सभा तो था संस्कृत का और अमन था उर्दू का और ये हिंदुस्तानी भाषा उसी समय ये कब सन सत्रह अठारह में इक्कीस में इक्कीस में हाँ इक्कीस में इक्कीस में अमन सभा चले गए अमन सभा अमन अमन माने शांति आमीन भी बोलते हैं वो आमीन आमीन शौ ये अमन है तो ये सचमुच अमन है मन न होना इसी को शांति बोलते हैं तो विवेक दर्शनाभ्यास विवेक दर्शनाभ्यास का अर्थ क्या है कि जो बात विचार से सिद्ध है उसका अभ्यास करो जो चीज वासना से सिद्ध है उसका अभ्यास मत करो क्योंकि वासना अनविचारे अन आती है वो देखो दुनिया में चलते फिरते कोई चीज दिखाई पड़ती है ना तो मन में आ जाता है कि हमको मिल जाए अनविचारे आता है फिर सोचते हैं कि नहीं नहीं ये चीज हमारी नहीं है इस पर हमारा कोई हक नहीं है है ना? ये हमारे लिए, है, है ना? काला काम है शुक्ल कर्म नहीं है ये ये सब संस्कृत के ऊंचे ग्रंथों में है हो, हाँ शुक्ल कर्म कृष्ण कर्म है ना? अशुक्ल कृष्ण कर्म हाँ योग दर्शन के मूल में सूत्र है शुक्ल कर्म सफेद कर्म और कृष्ण कर्म काला काम और जो नकाला हो न सफेद हो ऐसा काम तीन तीन बताया मिश्र कर्म होता मिश्र तो मनसो हमी भावे आ, तो द्वैतम नैकोपलभ्य सचराचरम ये जो कुछ चराचर सृष्टि है चरमाने चलने वाली हो प्राणी सृष्टि चीटी चर है चैंग चीटी चर है जुआ चर है आ, जो खटबल चर है पक्षी चर है पशु चर है मनुष्य चर है और आ, पेड़ मकान धरती ये सब क्या बोले अचर तो ये चर ही सृष्टि नहीं अचर सृष्टि भी मन ही है क्यों क्यों मन हो तो दिखे मनोदृश्याम मन हो तो दिखे अच्छा आप देखो एक इसमें सिद्धांत बताता हूं सिद्धांत क्या है कि तत्व ज्ञान के पूर्व तो ये चराचर सृष्टि मन है लेकिन जब अधिष्ठान जाथात्म बोध से माने आत्मा और ब्रह्म की एकता के एक ज्ञान से जब मन बाधित हो जाता है ना है ना तो मन भी अधिष्ठान से अभिन्न है और चराचर सृष्टि भी अधिष्ठान से अभिन्न है तो दिखता हुआ भी कुछ नहीं दिखता है होता हुआ भी कुछ नहीं होता है ना? तो ये तो इसको समझाने के लिए ऐसे बोलना पड़ता है कि मन की चंचलता में सृष्टि और विवेक दर्शना अभ्यास देखो मन के कहे पर पत्थर ये वासना दोनों तरह से जो है ये मैं बड़े बड़े अनुभवियों से प्राप्त और अपने अनुभव में आई हुई बात आपको बताता हूं कि जब हम अपनी वासना के अनुसार काम करते हैं और सफल हो जाता है सफलता की बात पहले करते हैं तो अभिमान होता है कि मैंने क्या बुद्धिमानी की कि यह काम बन गया तो इससे क्या होता है अपने बुद्धिमान पने का अहंकार आता है और यह अहंकार फिर दूसरी वासना में लगाता है फिर तीसरी वासना में लगाता है और मनुष्य अहंकार और उपासना के चक्कर में परमार्थ से है ना च्युत हो जाता है तो ना परमार्थ का अज्ञान पर और परत और परत और आवरण और आवरण गाढ़ा हो जाता है और यदि वासना के अनुसार काम न हुआ तो तो विषाद होता है ना विषाद हो हाय हाय हाँ हाँ हाँ हमारी वासना पूरी नहीं हुई तो प्रसाद जो है अंतकरण का वो भंग हो जाता है अशुद्ध हो जाता है अंतकरण तो अपनी वासना के अनुसार जो कर्म करते हैं वो सफलता मिले तब भी बुरे रास्ते पर जाते हैं एक अखंड सद्वस्तु